नमस्कार आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आज के इस प्रोग्राम में आशा करूंगा बिल्कुल हेल्दी वेल्दी और हैप्पी होंगे आइए जैसे कि आप सभी जानते हैं अभी वर्तमान समय में ब्रह्म कुमारी ग्लोबल सब जो है विशेष कॉन्फ्रेंस चल रहा है और इस कॉन्फ्रेंस में भारत के अलग अलग कोने से जो है विशेष मेहमान आए हुए हैं और उन सभी से हम बातें कर रहे हैं आपको उनका अनुभव सुना रहे हैं तो अभी मेरे साथ स्टूडियो में ज्ञानेश्वर गोविंदराव राव डगे उपस्थित हैं वर्धा से बिलोंग करते हैं समाज सेवी हैं और काफ़ी लंबे समय से जो है वर्धा में अपनी सेवाएं दे रहे हैं वैसे वर्धा नाम सुन के आपको जो है गांधी बाबू की ज़रूर याद आ गई होगी वृद्धा उनका आश्रम का भी याद आ गया होगा तो आइए उस खूबसूरत पवित्र भूमि के बारे में ज्ञानेश्वर जी से जानने की कोशिश करते हैं आप सभी की तरफ से ज्ञानेश्वर गोविंद डगे का बहुत बहुत स्वागत है ओम ओम शांति। शांति। कैसे हैं आप ठीक है ठीक है और बताइए आप अपने बारे में <laughs> अब अपने बारे में बोलना तो मेरा खुद का व्यवसाय खेती है अरे वाह। और खेती करके मैं थोड़ी बहुत राज राजन करता हूँ <laughs> उसमें सबसे पहले मैं गांव का सरपंच हुआ अच्छा नाइन्टी अच्छा। नाइन में अरे वाह। उसके बाद में फिर 10 साल तपच्चर्या करना पड़ी ये रोटेशन के वजह से जी, जी जी उसके बाद में जब जेंट्स का आया झेडपी का तो उसमें मैं खड़ा रहा अच्छा अच्छा दो हजार बारह में खड़ा होने के बाद आ, वन साइड चुन के आया अच्छा अच्छा अच्छा और चुन के आने के बाद में मेरे को जेडपी प्रेसिडेंट बनने का मौका मिला मुका मिल गया अच्छा अच्छा और मौका मिलने के बाद में मैं झड़पी प्रेसिडेंट बना उसके बाद में झड़पी में मैंने बहुत कुछ काम किए सबसे पहले अगर कोई काम किया होगा तो पहले स्कूल की जो स्थिति है जिले के अंदर जी जी जी। उसको दुरुस्त करने का काम किया दूसरी बात मैंने पानी पीने का पानी जो है हर गांव में पहुंचाने का काम किया वहां पे ताकि जहाँ टाकिया नहीं था है के वहाँ टाकिया बनाया उसके बाद में बाहर से जो चाहे केंद्र सरकार से हो या स्टेट गवर्नमेंट से हो जो भी निधि मेरे जिले के लिए आता था उसका मैं पूरा पूरा यूज मेरे सर्व सब जो विभाग थे उनको बताता था कि भैया यहाँ से एक भी रुपया अपना वापिस जाना चाहिए नहीं, नहीं। ऐसे बोल के मैंने ये काम की शुरुआत किया था हम्म हम्म बिल्कुल बिल्कुल ज्ञानेश्वर जी मैं चाहूँगा कि जो विशेष काम आपने किया उसके बारे में आपने बताया अभी वर्तमान में आपके वर्धा में या आपका जन्म जब हुआ था उस समय वो सिचुएशन वो गांव वो कैसा था और अभी कैसा है वो थोड़ा सा बताइए <laughs> अभी कैसा है वो मेरा जन्म सात सात उन्नीस में हुआ जी जी जी उस वक्त मेरे ख्याल से अपना पाकिस्तान और इंडिया का युद्ध चालू था अच्छा उन्नीस में जी जी जी और वहाँ पे फिर उस वक्त हमको तो कुछ नहीं समझता था अब हम छोटे छोटे थे तो हमारे घर को आ, रेडियो ही था पहले अच्छा तो वो उस वक्त ये टीवी वगैरह नहीं थी नहीं थी वो सुनने के लिए लोग एक दो एक दो घर में थे मेरे पिताजी भी सरपंच थे उनके आ, मेरे यहाँ रेडियो रहने के कारण बाहर के लोग सुनने को आते थे हाँ <laughs> तो अच्छा लगता था इसलिए फिर हमारी शुरुआत ऐसी रही है कि उस वक्त के अनुभव ऐसे थे हमारे और आज की दुनिया में तो आज बहुत आगे बढ़ गए हैं उसमें कोई मैंने यही नहीं सब बातों में आगे आया अपन आज उसकी वो बासठ की पोजीशन और आज की पोजीशन में जमीन आसमान का फर्क है जी जी, जी तो उससे समय आपकी शिक्षा दीक्षा मेरी शिक्षा मेरे गांव में दसवीं तक स्कूल अच्छा। थी अच्छा अच्छा वहां हो गई फिर उसके बाद में मैंने वर्धा में पढ़ाई के लिए गया अच्छा ग्यारहवीं बारहवीं फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर किया उसके बाद में फिर घर की आर्थिक परिस्थिति बरोबर न होने के कारण हमको मेरे को वापस आना पड़ा फिर मैंने अपने हाथ में खेती का काम लिया और खेती को भी आगे बढ़ाया साथ साथ में राजकारण की शुरुआत की पिताजी के वजह से उसका भी मेरे को पहली बार चुन के आया तो पहली बार सरपंच बन गया था और जेड में भी आया तो जेड में पहली बार आया और पहली बार अध्यक्ष बन गया था ये ऐसा कार्यकाल मेरा वहाँ तक का एक्सपीरियंस है जी जी जी चलिए बहुत अच्छी बात आपने बताया ज्ञानेश्वर जी और मैं चाहूँगा कि जैसे हमारे जीवन में बदलाव आते जाते रहते हैं और उतार चढ़ाव भी हम देखते रहते हैं सबसे ज़्यादा जो मुश्किल वाला दौर था वो आपका कौन सा समय था सबसे मुश्किल वाला दौर तो इन्हें पहले शुरुआत में पिताजी राजकारण भी थे उसके बाद वो उसके कारण हमारी खेती बहुत पीछे गई थी अच्छा अच्छा राज वक्त इतना कोई ये नहीं था और खेती पीछे जाने से फिर मेरे को ज्यादा खेती में ही ध्यान देना पड़ा अब मेरे सब भाई बहन कोई इंजीनियर है कोई एमए ए हुआ है एमएससी हुए है लेकिन मैं एक ऐसा था कि मेरे को सेकंड ईयर से वापस आना पड़ा अच्छा तो मैं ही नहीं आता तो ये लोग मेरे पीछे वाले आगे नहीं जाते सही बात, हाँ। अब मेरे बच्चे भी अच्छे एक है एक लड़की डॉक्टर है एक लड़की इंजीनियर है लड़का भी इंजीनियर बन गया अभी आरे उसकी अभी चालू हो गई ठेकेदारी चाल करता हुआ अभी इस साल से शुरुआत किया है जी जी और हमारे जो वहाँ के एमपी है और एम एल ए है उन्होंने अच्छा सपोर्ट किया है हमको मेरे को उन्हें। और उनको मेरे बच्चे को भी उन्होंने काम दिलवा दिए हैं तो अभी शुरुआत है उसकी ऐसा चल रहा है बिल्कुल चलिए बहुत अच्छी बात आपने बताया और मैं आप चाहूँगा कि ब्रह्मा कुमारी से कैसे जुड़ना हुआ वो थोड़ा सा अब मैं जब 2012 में सबसे पहले वैसा तो 99 में मेरे गांव में भी आपकी ब्रह्मा कुमारी की शाखा है मगर वो उतनी कोई ये नहीं है मगर जब मैं 2012 में अध्यक्ष बना तो सबसे पहले मेले मेरे को वर्धा में माधुरी दीदी करके है उन्होंने प्रोग्राम के लिए बुलाया मेरा कोई ताल्लुक नहीं था उस वक्त तक लेकिन जब उन्होंने बुलाया तो मैं अध्यक्ष होने के नाते गया जाने के बाद में वहाँ प्रोग्राम में मेरा मान सम्मान जो भी करना है उन्होंने किया उसके बाद में मेरे को उन्होंने एक काम बता दिया भैया बोले अभी तक इतने सरपंच हुए सब हुए लेकिन हमारा काम किसी ने नहीं, नहीं किया तो मैंने बोल दिया क्या काम है वही आपका तो उन्होंने बोला कि यहाँ से एक नाली बनाना है मेन नाली थी क्योंकि वो बीच में था तो वहाँ पानी वानी ज़्यादा रुकता था तो फिर मैंने उसी वक़्त वहाँ के जो भी सचिव थे उनको बुलवाया और आज के आज ये एस्टिमेट बना और कल मेरे को पेश कर उसको क्या फंड लगता है मैं खुद दे दूँगा ऐसा बोल के उनका काम वो करवा दिया जब से वो मेरे को बहुत मानने लगे और अभी भी दीदी कोई भी कार्यक्रम रहे तो आपको मेरे को बुलाते हैं विकास भाई के हाथ से या मेरे हाथ से वो नाना भाई करके है वो अपने यहाँ रहते हैं ऊपर ज्ञान सरोवर में वहाँ पे उनके वजह वो भी आए थे तो बीच में उनके वजह से भी और ज्यादा नज़दीक आ गए <laughs> और जब भी काम गिरा तब मेरे को माधुरी दीदी बुलाती है मैं जाता हूँ आपका बड़ा एक प्रोग्राम पिछले वक़्त हो गया था सर्कस ग्राउंड पे जी। वहाँ पे भी हम हाजिर थे और अभी वहाँ पे बहुत अच्छा काम चालू है माधुरी दीदी का अरे <laughs> चलिए बहुत अच्छी बात आपने बताया कि ब्रह्मा कुमारी से कैसे जुड़ना हुआ और एक छोटे से कार्यक्रम आप जो है जैसे सेवा आपने किया उसके बाद फिर कंटिन्यू आपका जाना हुआ और अभी जो है लगातार आप जाते रहते हैं तो आइए मैं चाहूँगा कि वर्धा के अंदर जो देखने लायक टूरिज़म के प्लेसेस हैं उसके बारे में बताइए आप अब वहाँ पर देखने लायक बोले तो महात्मा गांधी जी है विनोबा भावे जी है हाँ ये दो प्लेसेस अच्छे हैं तो वहाँ पे सब लोग कोई भी आए बाहर से आउट ऑफ कंट्री आए या इंडियन आए बाहर स्टेट से आए तो वो सेवाग्राम और विनोबाजी भावे पवनार या जाति है और वहाँ एक शांति अलग होती है जैसा आपके मधुबन में आके मेरे को शांति मिली वैसी उनके यहाँ पे आश्रम में गए तो सेवाग्राम आश्रम में भी शांति मिलती है और विनोबाजी भावे के इसमें भी शांति मिलती है चलिए बहुत अच्छी बात आपने बताया है और इसके अलावा और कुछ देखने लायक वहाँ पर कहाँ पे वर्धा में वर्धा में ऐसा बहुत कुछ है गुरधरन करके है एक अपना महाकाली धरण है ऐसे अभी नया बना वर्धा ईष्ट वर्धा धरण बन गया वहाँ पे भी वर्धा प्रकल्प नवी, नवीन नवीन वर्धा प्रकल्प वहाँ वो भी है मगर ये सब छोड़ के अगर जो शांति के हिसाब से या देखने के हिसाब से टूरिस्ट लोग आते हैं तो वहाँ पे ने हरदम जाती है दस बार एक बार आने वाला आदमी दस बार दस आता बार है ने वहाँ सिर्फ शांति के लिए बिल्कुल, महात्मा <laughs> गांधी जी का और विनोबा भाई जी का बहुत बड़ा यह है हमारे जिले को देन उनके वजह से बहुत टूरिस्ट वहाँ पे आते हैं चलिए बहुत अच्छी बात आपने बताया है बहुत बहुत धन्यवाद शुक्रिया आपका ज्ञानेश्वर जी और जाते जाते मैं चाहूँगा कि एक संदेश के रूप में आप लोगों के लिए रेडियो सुनने वालों को क्या बताना चाहेंगे मैं यही बताना चाहूँगा कि मधुबन में तो मैं पहली बार आया हूँ जी और वो भी विकास भाई और नाना भाई की मुलाकात इनके वजह से आया नहीं तो मेरे को माधुरी दीदी ने बहुत बार बोला कि आप मधुबन जाओ मधुबन जाओपन वो आना हुआ नहीं बाबा की नज़र अब गिर गई और इन्होंने कहना और मैंने आना ऐसा हो गया नहीं तो तैयारी करके भी नहीं आना होता सही बात है, सही बात है। लेकिन अब वो आ गए बा, बाबा के हिसाब से बाबा के हिसाब से हाँ ऐसा नहीं ये है और यहाँ का जो मेरे को यहाँ आने के बाद में जो आ, मेरे ध्यान में आया जी जी कि सही में साल में के दो महीने तीन महीने यहाँ गुजारना चाहिए आदमी ने अपने जैसे ने नहीं, नहीं। इतना प्रशस्त और अच्छा लगता है और यहाँ आने के बाद में जो आनंद मिलता है अभी जो शिवानी दीदी का मैंने थोड़ा प्रोग्राम सुना है नहीं, नहीं। तो सही में वो एक भव... मैंने भविष्यवाणी नहीं बोलना चाहिए लेकिन एक अपने जो शरीर को होना वो चीज़ें उनके अध्यात्म से हम लोगों को मिली है और उसका हम प्रचार तो प्रसार करेंगी लेकिन बहुत अच्छा लगा यहाँ जो आदरणीय अपना राष्ट्रपति मैम भी आया था उसके बाद में बहुत बड़े बड़े लोग आए उनका भी स्पीच सुना तो ये स्टेज जो मिला मिलता है तो ये हर किसी के नसीब में नहीं होता अभी ये कोई भी प्रोग्राम आपका भी यहाँ पे सुनने को सुनने का है तो बाहर टिकट भी रखे हजार रुपये तो भी लोग दे देंगे, दे देंगे। लेकिन यहाँ सब फ्री में मिलता है ये हम लोगों आने वाले लोगों के लिए बहुत अच्छा है चलिए ज्ञानेश्वर गोविंद डगे सर बहुत ही अच्छी बातें आपने बताया वर्धा के बारे में बताया यहाँ आध्यात्मिक अनुभव के बारे में आपने बताया और कैसे ब्रह्मा कुमारी से जुड़े वो भी आपने बताया और अपने जीवन के सुंदर अनुभव आपने बताए किस तरह से आपके जीवन का उतार चढ़ाव रहा और फिर आप जो है शिक्षा छोड़कर खेती बाड़ी करके अपने परिवार को अपने परिवार के लोगों को आपने मदद किया ये बहुत ही अच्छी बात आपने बताया तो चलिए बहुत बहुत साधुवाद आपको बहुत बहुत शुभकामनाएँ मंगल है करते हैं आपके उज्ज्वल भविष्य के लिए और परमात्मा काशिव बाबा आप पर बनी रहेगी धन्यवाद धन्यवाद चलिए मित्रों आज के इस एपिसोड में बस इतना ही फिर मिलते हैं एक नए एपिसोड में तब तक आप बने रहिए हमारे साथ सलाम नमस्ते हम गणिसा जय हिंद जय भारत ओम शांति सुनते रहो मस्करा हर दर्शन को